गोविंद वेद की पवन गंगा और सुखदेव जी महाराज की भागवत कथा का अमृत पान हम निरंतर करते चले आ रहे हैं भगवान की लीला कथाओं में हमने जाना कि ये लीलाएं कहानियां नहीं है वर्ण हमारे जीवन के यथार्थ हैं जिन्हें हमको करना है और ये कथाएं सत्संग कहलाती हैं, सत्संग में और विषयाशक्ति में भेद होता है सत्संग में जीव अपने समीप होता है और विषयाशक्ति में विषयों के पास होता है तो अपने को भी भुलाए रहता है और जब वो अपने से ही दूर है तो इस घर से बाहर है और जब वो घर से बाहर है तो वो एक प्रेत की जिंदगी जी रहा है और जैसा वो जिएगा वैसे ही उसका अगला जन्म होगा सतसंग हमें हमारे करीब लाता है हम अपने को जान पाते हैं पढ़ पाते हैं देख पाते हैं और जितना हम अपने करीब होते जाते हैं उतना ही हम प्रभु के पास होते जाते हैं हमें सत्य का दर्शन होने लगता है और जितना हम विषयों के पास होते हैं हम अपने से अनभिज्ञ हो जाते हैं अपने को पहचान नहीं पाते हैं तो भगवान की लीला कथा में हम बराबर जीवन के क्षणों को पढ़ रहे हैं जिन्हें सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं पूतना की कथा हमने सुनी पूत माने पवित्र अना माने नहीं मेरे आचरण की अपवित्रता मेरे विचारों की अपवित्रता मेरा अतृप्तियों के पीछे भागना अपने को अपना ही शत्रु बनके निरंतर दंड देना ये मेरे स्वभाव की पूतना है जब भी मैं ईर्षा में हूं द्वेष में हूं चिंता में हूं लोभ में हूं मुझे याद नहीं है कि मैं अपना दुर्दांत दुश्मन बन गया हूं अपने ही शरीर का मन और बुद्धि का स्वयं शत्रु बनकर विनाश कर रहा हूं और जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं वो न मेरी सांस है न धड़कन है न जीवन का एक क्षण भी है वो खा सकते हैं मुझे बना नहीं सकते मुझे जो बना रहा है उससे कट गया हूं और जिनके पीछे भाग रहा हूं वो मुझे मिटाने वाले हैं बनाने वाले नहीं है तो जब तक पूतना नहीं मरती मेरी प्रभु भक्ति कृष्ण रूपी बाल विचार मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता अगली धड़कने नहीं जी पाता है मुझे झूठा दंब रह जाता है कि मैं भक्त हूं धोखा क्योंकि भक्ति एक जीवन है और इसे जन्मना होता है भी शिशु अवस्था से ही यह धीरे धीरे आगे बढ़ती है यही तो भगवान की लीला कथा है और हमने तो जन्मते ही सौ मार इसे पूतना के विष को पिला के मारा है क्योंकि जब तक ईश्वर मरा नहीं था मेरी भक्ति नष्ट नहीं हुई थी मुझे चिंता ने ईर्ष्या ने देश ने लोभ ने पकड़ा कैसे था मुझमें दम्भ आया कहां से था मैं प्रपंच की तरफ भागा क्यों था जाहिर है कि मेरी भक्ति मेरे ही द्वारा मार दी गई थी मैं स्वयं अपना कंस बन बैठा था और ऐसा जीवन में मैंने लाखों बार किया है सत्संग मुझे भीतर की आंख देता है अपने को पढ़ने का अवसर देता है और जो इस मनुष्य योनि में नहीं संभव है और अति दुर्लभ है कहा सबको अपनी पूतना मारनी होती है या वो पूतना को मारेंगे या पूतना उनकी सारी जिंदगी का सर्वनाश कर देगी भक्ति समेत उन्हें मारेगी और पूतना की कथा हमने जाने फिर आया त्रिणावर्त उसका भाई ये पूतना का ही भाई है और ये भी असुर है सुरत्व से हीन है अर्थात बेभस गंदा विचार है त्रृणावर्त क्या है तृण माने तिनका और आवर्त माने बवंडर देखे ना हवा के गोल गुहेरियां आती हैं और जब बहुत बड़ी हो जाती हैं तो बसें गाड़ियां भी उड़ा ले जाती हैं उन्हें त्रिणावर्त कहते हैं हा? अंग्रेजी में उन्हें डस्ट डेविल कहते हैं हा? तो त्रीणाव्रत आया है से कहा जाओ और जाकर के उस बालक को मारो जिसने तुम्हारी बहन को मारा है त्रिणा आ गया और उसने धूल के बादल उड़ाने शुरू कर दिए हैं धूल ही धूल फैलती जा रही है हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता है कुछ भी नहीं दिख रहा है गोपियां इधर उधर भाग रही है कन्हैया जी आंगन में अकेले हैं तेरा तो वह सोचता है कि चारों तरफ मैं धूल ही धूल फैला करके इसे असावधान कर दू सबको और इस शिशु को लेकर के ऊपर आकाश में ले जाके पटक के मार दू नहीं समझे तुम कहानी अतृप्तियों और इच्छाओं के आवेश और आवेग क्रोध और बदले की भावना भूख और मान अपमान के आवेश और आवेग ये वो तृणाव्रत है जो तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारी भक्ति विचार का विनाश कर जाते हैं आंख कांद में धूल ही धूल बढ़ जाते हैं ये त्रिणावर्त है और तुम सदा त्रिणावर्त जीते हो तुम्हारे हर निर्णय पर जीवन के त्रृणावर्त हावी है जो आंखों से देखा है जो जाना परखा है वो सब भूल जाता है कोई कान में फूक मार जाता है तो आपका विवेक नष्ट हो जाता है और आप कन फुकवा के पीछे चल देते हो ये त्रिणा है जो फिर आपको मिटाने आया है हा? राम की कथा में भी हमने पढ़ा कि श्रवण का उद्गम अंधा है कान के आंख नहीं होती है और श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं श्रवण का उद्गम अंधा है यह सच है कि वो उस अंधता को श्रद्धा और आस्था से लाद के चलता है ये तुम्हारी अंधभक्ति है बिना सोचे समझे बाकी माला फेर रहे तो तू भी पकड़ के बैठा अरे तू तो कौन है कभी जाना वो क्या है कभी बह मैं तुमसे कहूं आंख पे पट्टी बांध करके जरा था हजरतगंज वाली सड़क पर तुम दो घंटे चल जाओ दो मिनट में टक्कर खा जाओगे और उम्र को तुम अंधभक्ति में जीना चाहते हो आंखों की होते हुए आंखों को फोलना चाहते हो विवेक के रहते हुए विवेक का अनादर करना चाहते हो अरे ये तो प्रमुख अनादर है ये तो ईश्वर का अपमान है जिसने तुम्हें बुद्धि दी है आधा घंटा नहीं चल सकते आंखे पट्टी बांध के सड़क पे, और तुम अंधभक्ति में सारी उम्र बिताना चाहते हो और अंधभक्ति अंधता के अतिरिक्त तुम्हें कौन सा ईश्वर दिला देगी ये तृणा वर्त है जो तुम्हें भटका देता है ये हर जगह अपना रूप फैलाता है हम सबको मूर्ख बनाता है सब्जी भी खरीदते हो तो देख पर रख के कोई सामान लाते हो तो जांच पर रखकर और जीवन का इतना बड़ा निर्णय तुम अंधे के करना चाहते हो जो संपूर्ण जीवन का निर्णय है और उसमें तुम अपने आप को शाबाशी भी देते हो धर्म सनातन धर्म से कतई नहीं स्वीकारता यह संप्रदायों की जूठन तृणावर्त हो सकता है तो क्या श्रवण का उद्गम अंधा है यह सच है जो बड़ी श्रद्धा आस्था से अंधता को कंधे पर लादे घूमता है लेकिन इन तीनों की परिणति अकाल मृत्यु ही तो है तीनों अकाल मृत्यु को जाते हैं और श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी दशरथ का दशरथ को अभी करता है उसे भी राम की विराह में असमय अकाल मृत्यु को जाना होता है स्वीय धारण ने कहा श्रवण अंधता को नेत्र दो आंखें दो इसे, क्योंकि आवण अंधता तुम्हारी आंखों की बिनाई भी खा जाती है और खाती नहीं क्या एक व्यक्ति के साथ तुम्हारा सारा जीवन बीत रहा है उसका व्यक्तित्व उसका कृतित्व हमारे सामने है लेकिन किसी ने कान में फूक मार दी तो हम उचक के खड़े हो गए पूछो तुम्हारी आंखें ठीक से देख नहीं पाती क्या फूटी है तुम्हारे कान तुम्हारे बुद्धि विवेक दो कौड़ी का है जो दूसरे के कहने में आ गए तो यही त्रीणावर्त है और जिसकी जीवन में त्रीणावर्त है उसके पास भक्ति कदापि नहीं हो सकती वो एक आसक्त सड़ी जिंदगी भले जी ने प्रेत बन के अपने को भी नोचे और सबको नोचने वाला बने वो भक्ति का अमृत रस कदा भी नहीं पा सकता भगवान ले करके नन्हे कन्हैया को त्रिणाव्रत आकाश में उठा तो भगवान ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना भार बढ़ाते गए कि त्रिणाव्रत स्वयं दबके मर गया अर्थात जब भी ऐसी परिस्थितियां आए तो अपने भक्ति संकल्प को और भारी बना और बार बार अपने को चेता के कोई त्रिणावर्त तेरी भक्ति की हत्या नहीं कर सकता जब भी तेरे कान में कोई आशक्ति की फूक जब भी कोई तुझे भ्रमा करके ना चाहे अपने से पूछ तेरी भक्ति क्यों मर गई तू आंख का अंधा क्यों है तू अपने आंख से क्यों नहीं देख सकता तू दूसरे के कहने में क्यों जा रहा है तू अपने बुद्धि और विवेक से क्यों नहीं सोच समझ के चल सकता ये तृणावर्थ बड़े भयावह और हमारे जीवन के 80 प्रतिशत से अधिक निर्णय हम त्रिणा की गुलामी में करते हैं हम उसी में जीते हैं हम भूल जाते हैं कि त्रिणाव्रत हमारी सांस और धड़कन नहीं हो सकता हाँ उन धड़कनों का विनाश हो सकता है उन सांसों को समाप्त कर सकता है और हमें त्रिणाव्रत ईश्वर से भी अधिक प्यारा जो सावधान होकर नहीं जीते हैं वो भक्ति का अमृत नहीं पा सकते भक्ति योग की अंतिम अवस्था का नाम है माला फेरन कोई भक्ति नहीं है आप भक्त बनने के, के लिए प्रयत्नशील है इन प्रोसेस है भक्त बने नहीं है जो पिछले रविवार के प्रवचन में भी हमने पांच महावाक्यों से जाना था कि जब सब में एक गोविंद का भाव विराज जाए और कोई भी असुर मेरे जीवन को जरा सा भी हिलाने न पाए उसी में डूबा जीवन का हर क्षण हो जाए तब जानना कि तू भक्त बन पाया है अब सब तू जानेगा कहां से तुझे तेरा ही पता ना होगा एक गोविंद होगा बस तो भक्ति योग की अंतिम अवस्था का नाम है भक्ति माता है ज्ञान और वैराग इसके बेटे हैं और तुम कहते हो तुम अंधवद्धि करोगे ज्ञान और वैराग्य की हत्या करके मां के सामने उसके बेटों का कत्ल करो और वो माने कि तुम भक्त हो उसके आशीर्वाद थे कैसी बचकानी बातें हैं और ये हमने भागवत महात्म कथा में पढ़ा कि भक्ति रो रही है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और मृत पाए पड़े हैं और उन्हीं को जगाने के लिए भागवत कथा हुई है तो भागवत कथा अंध के लिए हुई अथवा ज्ञान और वैराग्य को पुनर्युवा करने के लिए हुई है कहते हैं शब्द चातुर्य और वाक्यता कभी कभी बहुत दूर तक हमारी मानसिकता के हर निर्णय और विवेक को मिठा के रख देती है और हम सत्य के विलोम को ही सत्य समझकर गाने लगते हैं त्रिणाव्रत हम सबको मारने पूरी ईमानदारी से मार रहे हैं ये कोई साधारण कथा नहीं है ये हमारे जीवन का बिलोह हुआ सत्य है त्रिणव्रत जब मारा गया तो बाल कन्हैया कि ने शिशु की गोपियों ने पुनः ले जा करके उनका उतारा किया उनकी पूजा आरती करी उनको मंदिर में लेके गई हाँ माँ भवानी के मंदिर में लेके गई और वहाँ ने उनके लिए हाँ दीर्घायु की कामना करी त्रिणावर्त मर करके गिरा जा करके कंस के महल में याद रखो कंस बनोगे तो तुम्हारे घर में भी शव ही शव होंगे केशव नहीं होगा बस केशव नहीं होगा और तमाम उम्र हर सांस और धड़कन को मुर्दा बना के मुर्दाखोरी ही करोगे जिंदगी का अमृत रस नहीं पा सकते एक एक क्षण मूल्यवान है अमृत है बोलो शव चाहिए कि केशव चाहिए अगर केशव चाहिए तो पोतना और त्रिणावश मारो और शव चाहिए तो मुर्दा घाट घर हो जाएगा तुम्हारा इस ये चिंता आई है इतने दिन मर गए ये दुख आया है इतने दिन और मर गए बस मौत ही मौत है घर में सुख का एक क्षण नहीं है आसक्त के घर शमशान ही हुआ करता है जो भक्ति के रस को जानते हैं वो जीने की कला को जानते हैं भक्ति एक बड़ा ही परिपक्व स्तर है जीने का हाईली मेच्योर लेवल ऑफ लिविंग ये बौनी मानसिकताओं की बात नहीं है बड़े मैच्योर होकर परिपक्व होकर के ही इसे पाया जा सकता है ये एक सुघढ़ कलात्मक जीवन है जो भक्ति का जीवन है इसको पाने के लिए इसमें बसना होता है इसको बसाना होता है और तद्रूप हो जाना होता है क्योंकि रूप में बसे रहेंगे किसी त्रिणा व्रत को पोतना को अब नहीं आने देंगे जैसे रखेगा रहेंगे मान में अपमान में यश में अप यश में अब तो गोविंद तेरे ही रहेंगे क्योंकि मेरे चाहने से जब एक पेड़ का पत्ता नहीं हिलता तो मैं तने कहा से हिला पाऊंगा नारायण आप जानो मैं आप कहा हूं बस आप ही करूंगा आप आत्मा होकर हर सांस धड़कन देते सचराचर को जीवित रखते हैं सबके जूठन को रथ में बदलते हैं बन के शबरी के राम प्रभु जब आप आत्मा होकर किसी से इच्छा नहीं करते तो मैं भी आपका बेटा बनूंगा माली बनूंगा अब बाह से कोई इच्छा नहीं है मालिक जो दे मैं तो एक माली की भावना से सारे सचराचर की आत्मवत सेवा करूँगा आप घटघट वासी हो जिस घट से जो चाहो करा दो तो, आप जानो क्या इस स्तर पर जिया नहीं जा सकता क्या उसके लिए एक धंधेबाज होना ही जिंदगी के लिए जरूरी है एक मिशनरी हो करके, एक सड़ा हुआ प्रोफेशनल बने बिना भी तो जिया जा सकता है और कृष्ण की कथा भक्ति की कथा है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है और यह एक बड़ी परिपक्व अवस्था का नाम है बौड़ी मानसिकता जो सोच और समझ से भी शून्य है वो व्यर्थ मनुष्य होनी में आया है और जो गहराई तक कथा में नहीं उतर सकता है उसने कोई सत्संग नहीं किया है इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए मारा गया है त्रिणा खुशी है भक्त समाज में नंद बाबा के यहां गांव गांव में सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, और रुदन है कंस के दरबार जब जब घर में चिंताएं दुख और पीड़ाएं आए जब जब तुमको कोई तरफ सताए पूछ लेना फिर कंस बच गया क्या तेरे जीवन में गोविंद कहा गया अरे शव लेगा कि केशव लेगा किस में लेगा किसे जिएगा शव के साथ जीने की जिंदगी तो चांडाल की जिंदगी है केशव में डूब के जीने का जीवन ही तो भक्त की राह है बोल क्या लेगा शव कि केशव और हम हैं कि शवों के पीछे भागते हैं केशव हमें याद नहीं रहता है किससे बदला ले लें किसको नीचा दिखा लें किसके साथ गलत व्यवहार कर लें किससे झूठ कपट कर लें किसका मान अपमान कर डालें किसकी इज्जत उतार लें बस क्या यही तुम्हारी जिंदगी है ये तो चांडाल की जिंदगी है ये तो मुर्दों को जीने की बात है ये कोई अच्छी बात है क्या और क्यों जीते हैं हम इसमें जिस दिन मैं अपने से पूछने लगता हूं मांजने लगता हूं मुझे पूतना से और त्रिणा से निजात मिल जाती है ये दोनों से जो बचा उसी ने भक्ति का अमृत रस पाया है और उसी का जीवन धन्य है जब त्रृणा भी मारा गया तो कंस बहुत दुखी है कि जो इतने महा मायावी असुर मार सकता है वो तो कोई महाकाल है और जब उसकी शिशु अवस्था में ये हाल है तो आगे क्या करेगा उसकी पत्नियां अस्थि और प्राप्ति बताया था ना क्या नाम है और किसकी बेटियां हैं ये असुर राज जरासंध की बेटियां हैं कंस की जो पत्नियां हैं उनके नाम क्या है अस्थि और अस्थि माने ये है मेरा खबरदार कोई देखना मत इधर ये मेरा है। और प्राप्ति ये और भी ले आऊं और प्राप्त कर लूं इसी में तो इस मन कंस ने हमें बांधा हुआ है और भक्ति के अमृत गंगा हर रविवार को हमारे मस्तिष्क के ऊपर से गुजर जाती है और अभी थोड़ा समय भी सत्संग का नहीं बीतता कंस की माया फिर चढ़ाती अस्थि और प्राप्ति और मैं कंस बना झूठे दम और मिथ्याभिमान जीता हुआ कर्स से वो कहते हैं कि महाराज आप भले कुछ भी करो लेकिन सेना मत भेजना हुआ नहीं तो विद्रोह हो जाएगा और सारा साम्राज्य वीरान हो जाएगा आप ऐसा करो कि टैक्स बढ़ाओ गरीब क्वाले प्रभु के बनाए बनों में गौए चराते हैं लेकिन कंस उनसे भी दूध मक्खन घी टैक्स में लेता है न दो तो उनके असुर आकर के उनको कोड़े मारते हैं उनकी चमड़ी नोच लेते हैं और उनकी गहुएं भी उठा के ले जाते हैं और असुर खा भी जाते हैं दीनहीन ग्वाले हैं मजबूर हैं समय से पहले ही भर करके गाड़ी और कंस को भेज दो जिससे उसके असुर ना आए आएंगे तो आने का भी हर जाना लेंगे चारों तरफ कंस का भय व्याप्त है नंद बाबा जल्दी से सारा सामान रख रहे हैं सारे जो उनके प्रजाजन है छोटे राजा हैं नंद वो सब लाला करके दे रहे हैं और वो सारा सामान शकट पे रख रहे हैं शकट कहते हैं एक छोटी गाड़ी को जिसे एक बछड़ा खींचता है शकट माने हाँ? समझ लेना क्योंकि अब एक नया असुर आने वाला है भगवान की कथा में और वो सारे असुर जो हमने जीते हैं वो सारे असुर जिन्हें हम अनजाने ही बहुत प्यार करने लगते हैं और वो सारे असुर जो हमारे जीवन का सर्वनाश करते हैं आश्चर्य है कि गुरुकुल में बच्चे इन कथाओं को पढ़ते थे और उनके जीवन में यह असुरत्व मिट जाता था आज शायद कहते हैं भरे घरों में पानी नहीं भरता तभी तो हम चाह करके भी इन्हें मिटा नहीं पाते हैं फिर वही गलतियां फिर वही भूल दो रहते हैं अपने से पूछो तुम्हें प्रभु चाहिए या एक मुर्दा फरोश जिंदगी क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो तुम तुम्हें बड़ी शक्ति से अपने को मांझना होगा धोना होगा और पवित्र करना होगा कंस के लिए टैक्स इकट्ठा हो रहा है शकट एक गाड़ी होती है जिसे एक बैल एक बछड़ा खींचता है शकट छोटी गाड़ी होती है एक तो वो गाड़ी होती है जिसे दो बैल खरीदते हैं तो उसे बैलगाड़ी कहते हैं हा? उसे वृषभ व्रत कहते हैं बैलगाड़ी कहते हैं लेकिन एक शकट होती है छोटी गाड़ी जिसे एक ही बछड़ा या भैंसा खींचता है उसे शकट कहते हैं तो शकट में सारा सामान भर रहे हैं भाई तो जल्दी करो तो कन्हैया को शकट के नीचे ही लिटा दिया है क्योंकि सब लेके आ रहे हैं और नंद यशोदा जी उसमें रखे जा रहे हैं तो कन्हैया को अलग नहीं करते हैं पांसी में हैं। तो शकट के नीचे जो कपड़ा नहीं पता रहता है तो उसी में लिटाए हुए और कंस ने शक्टासुर से कहा है कि तुम जाह और आज उस मेरे शत्रु का वध किए बिना लौटना मत मायावी असुर अदृश्य हो के याद रखो गंदे विचार असुर हैं और ये अदृश्य ही आते हैं दिखते नहीं हैं ये अपना आवास भी नहीं देते हैं और अचानक चढ़ जाते हैं और हमारी सारी भक्ति सारी निष्ठा सारा तप खा जाते हैं और हम फिर खाली झोला लिए खड़े हैं कुछ नहीं है पास हमारे कुछ भी तो नहीं है पास हमारे उम्र भी चली गई और झूला खाली है शक्टासुर आया उसने देखा ये तो बड़ा अच्छा मौका है शकट के नीचे ही तो बैठे हैं और मैं हूं शक्टासुर तो चलो मैं इसी शकट के ऊपर बैठ करके इसे चकना कर देता हूं और वो बालकनिया तो नीचे ही मर जाएंगे भगवान ने भी देखा क्या सुर आ रहा है तो जैसे ही वो शकट के समीप आया भगवान ने कस के मारी लात और शकट हवा में उड़ती हुई शक्टासुर समेत आसमान में घूमती हुई जब नीचे गिरी तो शक्टासुर स्वयं मर गया और कन्हैया कबाल भी बाका नहीं हुआ तो ये शक्टासुर कौन है कौन है ये शट्टासुर ये और प्राप्ति का भी बड़ा प्रिय असुर रहा है शट्टासुर और ये शट्टासुर ये हम सब में रहता है और हम सब उसके रोगी हैं बीमार हैं ये शक्टासुर है मनोवृत्ति मेरी कि मैं अपनी गाड़ी भरता रहूं ये भी ले आऊं वो भी ले आऊं अब एक मकान हुआ है अब एक और हो जाए अब इसमें एक मंजिल और हो जाए एक मठ हुआ है अब सौ मठ हो जाए अब दस जेलें अब दस लाख हो जाए ये शक्तासुर मनोवृत्ति है और ये हमारे जीवन के अमृत का विनाश कर देती है सुबह से शाम तक हम शक्तासुर के मारे प्रेतों की तरह घूमते रहते हैं स्वामी जी थोड़ा सा और यह इकट्ठा कर ले तो फिर सुख से जियेंगे भागता है वो। अगले दिन पूछता हूँ भाई वो तो कर लिया होगा फिर बोले स्वामी जी यह और कर लू तो बड़ा सुख हो जाए अच्छा भाई और मैं उसे तमाम उम्र भागते देखता हूँ और फिर मुझे वो दिखता है चिता की लकड़ियों पे लेटा हुआ मैं पूछता हूं क्या अब सुख है पहले तो ये था बटोर लू तो सुख से जीऊंगा और जिया ये कभी नहीं था शक्टा सुर खा गया इसको सब कुछ बटोरा तू ने साथ क्या लेके गया एक चिद्दी भी तना तो गई चमड़ी भी तेरी यहीं जली यहीं भसम हुआ तू लेकिन तूने उन क्षणों का महत्व नहीं किया जो गोविंद दे रहा था तू तो शक्तासुर का फत बना हुआ था और आज मेरी शक्तासुर मनोवृत्ति ईश्वर को भी नीचे डालने की है कहो भगवान के नाम पर एक हजार झूठी कस्बे खा लू एक सच बोलना मेरे लिए दूगर है ईश्वर से भी शटाशुर संबंध है मेरा इतनी माला फेरी तू तो ये दे दे शकट भरूंगा उसका नहीं माना चाहूंगा शकट भरूंगा पूछ तेरी है क्या वो जब ये चमड़ी हुई देरी नहीं तो वो शकट तेरी है क्या रिश्ते तेरे हैं बनाते नहाते तेरे हैं अभी चिता की लकड़ियों पे जलेगा ये शरीर फिर सपने में भी देख गया तो सब डर जाएंगे वो सपनों में भी तुझे सहेंगे नहीं और तू उसका नहीं हुआ जिसने तुझे एक एक सांस जीवन का एक एक क्षण और धड़कन दी शक्टासुर का शक्टासुर रहा तू बड़ा भारी आसुर है ये सारे मानवता को सारी संस्कृति को सारे भूमंडल को खाया जा रहा है और आज शक्तासुर के लिए हम ईश्वर को नीचे डाल देंगे घर बनाएंगे तो बहुत सुंदर मकान बनाएंगे भाई ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए संडास भी बहुत बड़ा होगा जब भगवान की बारी आएगी बोले काला बनान शक्टासुर वही का वही इसको नीचे ही डाल एक युग था जब हम झोंपड़ियों में रह लेते थे प्रभु का प्रसाद भव्य होना चाहिए मंदिर उनका आज मंदिर में एक आला उनके लिए ठीक है बस जयगोपाल जयगोपाल और बंद, बाकी तुमसे कोई मतलब नहीं क्योंकि साम्राज्य तो शक्टासुर का है सुबह से शाम तक शक्टासुर होती है शट्टासुर के लिए हम जिएंगे, हम मरेंगे शट्टासुर हमारा है और हम शक्टासुर के और आप मेरी कथा में गोपाल को चाहते हो राम जाने कि शक्तासुर को मांगने आए हो कि स्वामी जी कौन सी पूजा करें तो मनोरथ पूरे हो जाए हमने कहा रहा शक्तासुर का शक्तासुर ये तो शास भी सोचते हैं कि अरे ये है तो भाई शट्टासुर बिरादरी चलो इसके मनोरथ के बहाने तू अपने ही पूरे कर ले तो सारे भूत रात पैदा हो जाते ठे शाथे साठम समाचरित तुम ईश्वर को ठगना थक चाहते हो वो तुम्हें ठग ले जाता है वो जो बैठा हुआ है तथाकथित तुम्हारा हाँ हा? ये शक्टासुर है बोलो शक्टासुर जीना कि गोविंद जीना आज की रिचार्ज भी ले लें हा क्योंकि ये जो गोविंद की राह है जो आत्मा की राह है पहले पिछले रविवार की ऋचा ले लें कहा कह शुन शेपो हयदृत गृभी अस्त्र दुपदेशो बध अवयन राज वरुण अबद अदब वि मुमुक्त पाशा सुना शेप अर्थात जो असावधानी में भी सावधान रहे जो सोते जागते अपने हृदय में उन्हीं का उच्चारण करता रहे हे हृदय में ग्रीत अस्त्र और जो रोम रोम में रक्त मास मज्हा में आदित्यम उस सूर्य को गोविंद को बसाये रहे द्रुहदेशु बध और जो तीव्रता से बिना कोई क्षण खोए अपने कोसी में बांधता रहे कि जो है संसार से एक सेवा का एक तटस्थ एक विरक्त भाव है जैसे आएगा निभा देंगे बंधना यहाँ है जुड़ना ऐसे से है मिलना ऐसे से है क्योंकि इसी में सांस धड़कन और जीवन है इसी से भस्मी से अन्न अन्न से ये रूप पाया है इसी से रूप मिलना है तो चलो इसमें जुड़ते रहे अब और इस प्रकार उसी में प्रसन्न होते हुए उसी में मुग्ध होते हुए उसी में चमकते हुए राजा वो जो क्षीर सागर का जो का अधिपति है, आकाश का देवता है सृज विद्वाम, जिसके द्वारा ही मेरी उत्पत्ति हुई है विद्वाम, और मैंने बुद्धि को विवेक को विजन को पाया है अधी में मान होकर विमोक्तु पूरी तरह से अपने आप को उसमें मिलाते हुए मोक्ष की राह स्थिर होकर के जाना है जैसे पत्थर की शिला न हिलेगी मेरे संकल्प चट्टानों के जैसे हो और कृष्ण की लीला में भी हम देख रहे हैं कि हम अपने संकल्पों को हमारे तोड़ने वाले कौन हैं पहले क्यों ना इन तोड़ने वालों को भगवान कहते हैं तोड़ डालो तो ये अवस्था तुम पा लो आज की रिचा में क्या कह रहे है? अवते हेड़ो वरुणा नमो भीरव येमहे हवीभि भी क्षय अस्मभ्यम असुर प्रचेता राजन एनांसे ये आज की राजश्रथ कृताजीच अवमने उत्पत्ति अवमने प्रसन्न होना अवमने चमकना हि उत्पत्ति दाता तुम तो लिपटे हो हम में अब हमें भी लपेटो अपने में जैसे गोविंद आप लिपटे हैं रोम रोम मुझ में आपने ये दुर्लभ रूप ये दुर्लभ तन दिया है आज नारायण मेरा मन मेरे भाव मेरे विचार मेरी स्मृतियां मेरी चाहत अकुलाहट सब आप में लिपट जाए बस तेरी मनोहारी छवि मुस्कुराए और मेरा मन स्थिर तुझी मेरी रीत जाए एक हो जाए नमो भैरव तेरा नमन करता रहूं अभी सम्मुख रहूं तुम्हारे और तेरे रूप की प्रसन्नता मुझ पर छाई रहे यज्ञ भी यज्ञ यज्ञ अभी ईमहे तेरे ही यज्ञ की ज्वालाओं और ज्योतियों में यूं ही हम सब जगमग होते रहे यूही चमकते रहें, तेरा रूप तेरी कांति तेरा स्वरूप बसा रहे फिर कोई भटकाव ना आए कुछ ना आए हवेर भी और मेरा रोम रोम तुझी में हम सबका रोम रोम हे आत्मा ही यज्ञ आप में यू ही जलता रहे यूं ही पलता रहे यूं ही लिपटता रहे आप में क्षय अस्माभ्यम आसुर ये जो कथा कर रहे कहता क्षय क्षय हो जाए नष्ट हो जाए अस्मभ्यम हम सबके भीतर के असुर असुर शक्टासुर हाँ, वाह असुर क्या है यहां असुर खाली नाम आ गया वहां कथा में नारायण हमको एक जैसे बच्चे को विस्तार से पढ़ाते हैं प्रभु लीला करके पढ़ा रहे हैं और हम कैसे अभागे बच्चे हैं खाली भजन पीट करके और समझते हैं कि हमने धर्म का काम कर लिया और अपने को मांझना और धोना नहीं चाहते स्वांगी भक्त और स्वामी स्वामी बनना चाहते हैं मठाधीश होना चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं तो गोविंद के ही नहीं होना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो लाया है वही ले जाएगा वही पहुंचाएगा मंजिल तक और हम उसी से कट के क्यों जीना चाहते हैं तो कहा क्षय असमध्यम असुर क्षय हो जाएं, नष्ट हो जाएं, आज हम सबके भीतर के असुर सुरत से हीन एक गंदे विचार ये भटकाओ ये शक्तासुर ये त्रिणाम ये पुत्रा जैसी सड़ी हुई मनोवृत्तियां हमारी आज सर्वनाश हो जाए अस है ना क्षयास्म असुर प्राचेता और तेरा रूप जागे तेरी कथा जागे प्राचेता और उसी में हम नित्य चैतन्य हो जहां बैठे हैं तुझ में बैठे हैं तुझे देखा है तुझे जाना है तुझे देखते हैं तुझे जानते हैं राजन ए नाम तेरी ज्योतियों में ही ए नान नष्ट होते रहे हमारी भौतिकता भौतिक विचार अतृप्तियां और इच्छाएं सब जलती रहे शीर्ष रथा वो सब नष्ट होकर के जैसे सामग्री जल के ज्योति होती है जैसे विष भस्म होकर अमृत हो जाता है वैसे ही हमारे सारी भौतिकताएं और इच्छाएं भी जले आज और अमृत हो आने और हम कृत कृत हो हे यज्ञ आपसे गोविंद निरंतर हैं प्रच्वलित है ईश्वर आप यज्ञ होकर निरंतर प्रज्वलित है आप हमें कृष्ण माने अग्नि भी होता है मैंने आपको पहले बताया आप निरंतर प्रच्वलित है आप ही की ज्योतियों से हम जीवन का एक एक क्षण पाते हैं एक एक रूप बनता है आप ही में यज्ञ होकर भस्मी पेड़ों के घर में अन्न होती है आप ही में यज्ञ होकर वो अन्न दुर्लभ शिशु का रूप पाता है आप सांस हैं आप धड़कन हैं, आप जीवन का क्षण हैं, और आप ही बन के शबरी के राम मेरी जूठन को रथ में बदलते हैं मुझे सांसें और धड़कने देते हैं तो आज मेरी सारी भौतिकताएं मेरी सारी विषय वासनाएं ये सब भी आज भस्म हो जाए इनका भान भी न रहे इनका भाव भी न रहे एक स्थिति प्रज्ञ का तटस्थ निमित्त भाव जागे गोविंद और हम कृत कृत हो जाए कृत आन्य धन्य हो जाए आज ही यज्ञ हम आपने इस प्रकार समाए लेकिन इसमें समाने के लिए बहुत सारे चौधराहट छोड़ने पड़ेंगे बहुत सारे भटकाव के रास्ते दूर करने होंगे उस एक में बचना होगा अंतिम रूप से बचना होगा और मैं पूछता हूं कि उससे सुंदर कुछ है तुम्हारे पास ईमानदारी से बताओ। तो जब इतना सुंदर मनोरम कृष्ण हमारे पास है उसका इतना मधुर भाव है तो उमर तमाम विष क्यों पीते हो ईर्षा के द्वेष भीश के विषयों के वासनाओं के भाव के मेरा तेरा के ऊंच नीच के जात पात के लिंग भेद के ये पाप क्यों है क्यों है गोविंद क्यों नहीं है हम सब है हमें पूछना है और जो पूछता नहीं है वो मजता नहीं है और जो मजेगा नहीं वो धुलेगा कैसे और जो धुला नहीं है वो कुछ पाता नहीं है हाँ ये आज की ऋचा है जिसे हमें संकल्प पूर्वक अपने जीवन में उतारना है अब तो तो लिपटा था हमें हम सब सुख पूर्वक लिपट जाए हेड़ो माने हेड हिड़माने लिपटना अब हिरा हेड़। अवधे हेड़ो आओ आज उस आत्मा में यजे में लिपट जाए सुना से ऋषि पढ़ा रहे हैं वो वे ऋग्वेद के तीसरे ऋषि है हम निरंतर वेद की एक एक ऋचा पढ़ते हैं हे वरुण हे देवता हे ईश्वर नमो आज नमन है हम सदा झुके रहे अभी माने सम्मुख होना नमः अभी ही अब हम सदा आपके सम्मुख आपकी ज्योतियों के आनंद में ही झुके रहे उसी में डूबे रहे न लगे दिन कब आया न पता हो रात कहां गई तेरी मनोहारी छवि का तेरी मनोरम रूप का भाव बना रहे वो यूँ ही जगमगाता रहे वो यू ही मुस्कुराता रहे और मन की आंखें उम्मीदी से तुझे निहारते रहे तेरा रोमांच हो तेरा रस मिले और तेरा ही निमित्त बना मैं अपने हर कर्तव्य और ड्यूटी को तुझे में बसा तुझे में खोया निभाता रहो किसी का भान ना हो कोई विचार ना आए बस तो ही मेरी कल्पनाओं में झिलमिलाए मुस्कुराए और यूं ही चमकता रहे यज्ञ यज्ञ में ज्योतिर्मय को सूरज की जैसा मेरे सामने चमकता रहे कि मेरा मन न इधर हो न उधर हो हवे रभी और यूं ही मेरी हर कल्पना तुझ में आहूत होती रहे तुझ में बसती रहे तुझ डूबता जाऊं तुझ समाता जाऊं सना और क्या क्षय असमभ्यम असुर आज सारे गंदे विचार सुरत सेहीन ये जो मेरे असुर हैं ये सारे क्षय हो जाए ये भी भस्म हो जाए आज तेरी ज्वालाओं में प्रचेता और नित्य चेतन्य हूँ मैं तेरे ही रूप में राजन ही ज्योतिर्मय से जितनी भौतिकताएं हैं जितनी अतृतियां और इच्छाएं हैं जो तथा कथित भौतिक उपलब्धियाँ हैं ये शरीर भी हेयथा कृतानी इस सब को भी यज्ञ में समाप्त कर मुझे कृत कृतकित कर मुझे धन्य धन कर आज तो तू मुझे अपने में मिला ले तू मुझ में मिला है अब मुझे अवसर दे कि मैं सदा सदा के लिए हे गोविंद आप में मिल जाऊं ये वेद की ऋचा है वेद की वाणी है यहां भक्ति और अज्ञान की बात मत करना क्योंकि अंधे होकर तुम में कोई भी जीना नहीं चाहेगा है कोई जो दीदे फोड़वाएगा तो कभी मत कहना कि उसे देखना है कहना कि उसे जानना है कहना कि बस उसे ही जानना है और उसी में समाना है उसकी राह लेनी है और ये हमारी आज की रिचा है हाँ और कथा में आए तो क्या हुआ मारा गया शक्त शक्त क्या है एक गाड़ी जिसे एक बछड़ा खींचता है ना ये असुर जितने आ रहे हैं ना रिचाओं में भी असुर आ रहे हैं हाँ? वहां ही नहीं वेद भी कह रहे हैं मारो और हम कह रहे हैं ये तो रिश्तेदार है हमारे इनके लिए तो हम आ स्वामी जी आप इन्हीं को मरवाए दे रहे हो सोचो सोचो कहते हैं ना धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के तो कहीं एक किनारा पकड़ो भाई हमें हर कोई अपनी जिंदगी की शकट को भरने में पागल हुआ पड़ा है पड़ा भी रहे हैं तो कोई घुस की बढ़िया नौकरी पकड़ ले बेटा मेरा और राम राम राम राम जय सिया मालूम नहीं इधर का है कि उधर का है सब कुछ बटोर के भी मरना ही तो है उसको और जिंदगी के अमृत क्षण जो आत्मा दे रहा है उसको सड़ करके दुखी होकर आतंक में जीना ही तो है उसको उन्हें आत्मा के दिए क्षणों को सुखपूर्वक वही जी पाएगा जो आत्मा में डूब जाएगा आत्मा के हैं तो आत्मा के साथ ही तो सुखपूर्वक जिए जा सकते हैं आत्मा से हट कर कैसे सुखपूर्वक जिए जाएंगे अरे बच्चे को मां से अलग कर दो मां सुखी होगी कि बच्चा तो आत्मा से क्षण अलग कर दो कैसे सुख से जी पाओगे उसे वो क्षण स्वयं रोएगा और तुम्हें रुलाएगा वो तो गोविंद में बस के ही तू जिया जाता है और इस शकट में भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि ईश्वर शकट भरने के विपरीत नहीं है उन्हें सिर्फ एक बात कही है आपसे इस शकट लीला में कि मुझे नीचे ना डालो ऊपर बिठा लो अर्थात निमित हो जाओ तो न शकट उल्टेगी न शासु आएगा इसके उल्टे अर्थ भी मत ले लेना नारायण ये नहीं कहते कि भौतिक जीवन को तुम अपने सुव्यवस्थित न करो लेकिन कहते हैं कि उनकी आसक्तियों मत जीने लगना ईश्वर नीचे चला गया तो शकट चढ़ बैठी तुम पे अब देखो ना फैक्ट्रिया हैं दिल धड़क रहा है बड़े भारी बिजनेस हैं, तो क्या है कि फैक्ट्री लाला को एंजॉय कर रही है लगता है कि लाला फैक्ट्री को एंजॉय कर रहा है तो लाला और उसका आत्मा दोनों फैक्ट्री के नीचे हैं, और फैक्ट्री ऊपर है तो शक्टासूल तो आएगा ही दीवाला निकल जाएगा ही कहते हैं कि जब भी ईश्वर को शकट के नीचे डालोगे तुम्हारी हर उपलब्धि तुम्हारी विनाश का कारण बनेगी वो तो मिटेगी मिटेगी तुम भी मिट जाओगे तो शकड़ के ऊपर नारायण को कैसे विराजते हैं कि गोविंद जो कुछ है आपका है मैं केवल निमित्त हूं ठीक है जहां बैठता हूं वही पत्थर जुड़ जाते हैं तू तो खुद ही तो करता है बन जाता है तो तेरा है तू जान मैं तो तेरे चरणों में पूर्वक रह रहा हूं मेरा तो तू है बस मकान बनाने में दोष नहीं है लेकिन मकान बन जाना तो बड़ा दोषपूर्ण है आदमी जिंदा था मुर्दा बिल्डिंग बना बैठा बोलो तो तुम सब क्योंकि तो ईश्वर शक्ट के नीचे गया तो तू भी तो गया ऊपर कहां है दोनों अवस्थाओं में भेद होता है कल्पना करो कि इसके पास कोट है मैं भी पहने हूं अब एक आदमी आके पर कहता मैं तुझसे तो छिना ले जाऊंगा ये कहता तू तो होता कौन है दोनों में झगड़ा हो जाएगा कोर्ट के लिए तो इन दोनों में कीमती कौन था छीनने वाला या छिनाने वाला बता सकते हो मुझे आहा, ना छीनने वाला ना छिनाने वाला कीमती कौन था कोर्ट और ये दोनों आदमी होके कोर्ट से नीचे चले गए थे बोलो बोलो बोलू समझ आया नहीं पर ऐसे कभी तुम मुट्ठी भर मट्टी हो कभी तुम मुट्ठी भर अन्न हो आदमी नहीं हो कभी तुम चार गहने हो तो कभी दो बर्तन हो इंसान तो हो ही नहीं तुम कभी झूठा दम और मिठाभिमान हो तो सारी सेवाएं दम का राक्षस खा रहा है भक्ति में नहीं जा रहे नारायण कहते हैं मुझे शकट के ऊपर बिठाओगे तो खुद भी शकट से ऊपर चले आओगे क्योंकि तो तो मैं तो तुम में बैठा हूं और जब मैं शकर के ऊपर आऊंगा तो तुझे भी आना होगा तो नारायण जो कुछ है आपका है नहीं है ना सही है तो ठीक है और अक्सर होता क्या है भक्ति का बड़ा जो जोश चढ़ा तो बोले आप नहीं पहनेंगे तो फलाना करेंगे क्यों नाटक करते हो भाई इन स्वांगों में कुछ रखा है प्रश्न यह है जो है नारायण आपका जो नहीं है वो भी प्रभु आपकी इच्छा है यह परमानंद है, है? तो ंद है नहीं है तो परमानंद है जो उसके होते हैं वह हर हाल में मस्त रहते हैं क्युं? क्यों क्योंकि वो हर शकट से ऊपर होते हैं अगर आता भी है तो शकट ले जाए हमें छू भी नहीं पाएगा हम तो ऊपर है हमसे क्या मतलब है ना एक है भौतिकताओं से ऊपर जीना एक है भौतिकताओं में दब के जीना बोलो कैसे जीना यही शक्टासुर की लीजा है माफ करना कथा तो आप लोग नहीं सुन रहे हो लेकिन तुम्हारे घरों में भाई भाई ने जमीनें बढ़ रही जायदादें बढ़ रही खून तो बढ़ ही रहा आप तो पसीने भी बढ़ रहे हैं तो शक्टासुर से ऊपर हो कि नीचे मुझे बताओ मुझे बोलो बोलो कहते हो जी वो तो जमीन पे रहने वाला कीड़ा है अरे तू तो जमीन के नीचे रहने वाला कीड़ा बन गया है तो क्योंकि ऊपर है तू नीचे है। तो, तो कीड़े से रहे। हर चीज को लेके बंटवारा है हर चीज को लेके नाटक है छोटी छोटी, छोटी चीजों को लेके उलझ रहे हो अरे आदमी हो ये धरती के नीचे समाये कीड़े और भगवान कह रहे हैं कि शकट के ऊपर है शकट के ऊपर आओ मैं तो कोई भक्ति ना मिलने वाली कोई भक्त नहीं होगा तुम मैं तो बोलो कैसे जीना शकट के नीचे कि शकट के ऊपर कि नारायण जो है आपका है सब कुछ आपका है गोविंद हमने सत्य से आपको पहचान लिया है हाँ ऋषि ने पहले कहा था ना तत्वायामी ब्रह्मा कि ब्रह्म को अर्थात आत्म तत्व को ईश्वर को केवल तत्व से ही जाना जा सकता है अगर कोई समझे कि कथाओं के लॉलीपॉप में मिल जाएगा तो उसे नहीं पाया जा सकता है उसे एक विवेकी मन मस्तिष्क जो जिज्ञासु और अर्पित और समर्पित है वही उसे पा सकता है तत्वायामी ब्रह्मणा उस ब्रह्म को तत्व में तत्व के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और कोई नहीं पा सकता है और तत्व क्या है कि शरीर ही मेरा यज्ञशाला है आत्मा ही यज्ञ है ऋग्वेद के पहले ऋषि ने हमने पढ़ा कि आत्मा ही यज्ञ का आचार्य है बाहर आचार्य आया है लेकिन वो निमित है ये पढ़ाने के लिए कबूतर से कहा असली आचार्य कौन है आत्मा है ना तो इले पुरोहितम देवं, कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है वह श्री रूपी यज्ञशाला का ओम कहलाता है धारण सृजन और संहार का देवता अर्थात ब्रह्मा भी है विष्णु भी है महेश भी है मेरा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है फिर दूसरे सुरप में हमने पढ़ा था वाय दर्श ते में कृता कि प्राण वायु ही उपाचार्यया है।, है वो उपाचार्य का प्रतीक है और फिर तीसरे सूक्त में हमने पढ़ा था अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पानी शुभस्पति पुरुभुजा जनशितम कि ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वाला है तो क्योंकि ब्रह्म अग्नियों के अतिरिक्त कोई यज्ञ की अग्नि हो ही नहीं सकती क्योंकि ब्रह्म ज्वालाओं की विशेषता है हमने आगे पूरे सुख में पढ़ा कि जो जो इनमें जलता है वो वो नया रूप पाता है भस्मी जली अन बनी जले शिशु हो गया और जिस दिन मैं इस इन ज्वालाओं में अपने आप को मन वाचा बाछा करुणा अर्पित कर दूंगा देवत्व पालूंगा दो रास्ते हैं एक पित्रियान है पित्रयान कौन है शरीर के पितृ पेड़ जिनकी लकड़ी और अन्न से ये शरीर बनता है या तो पित्रयान पर चंडाल की आग लेके जाऊंगा नहीं तो ब्रह्म ज्वालाओं की गोद में इन्हीं के गर्भ में समाता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊंगा जो आज की रिचा में हमने पढ़ा अवते वरुण नमो भीरव अभी रे मे हवी भी कि अवते हिड़ो प्रसन्न हो ही आत्मा और हम भी प्रसन्न होकर आप ही में लिपट जाए तुम तो में लिपट जाए नमो भैरव प्रणाम करें करते हैं तुमको तुम्हारे सम्मुख है सुंदर मनोहर यज्ञ अभी ई यज्ञों के तुम्हारे आत्मा ही आत्मा हे यज्ञ तुम्हारे सम्मुख हैं हमें भी ज्योतिर्मय बनाओ हर हविर अभी ही हमें भी ज्योतियों में यज्ञ करो हवि माने की करना सामग्री डालना तो आ हविष्य के रूप में हे आत्मा आज हम भी सम्मुख होना चाहते हैं अर्थात चाहते हैं अस्मभ्यम क्या है कि अस्मभ्यम असुर क्षय हो जाए आज हमारा सारा असुर भाव सारी सूरत से हीन असुर मनोवृत्तियां प्रचेता और नित्य चैतन्य हो हम हाँ, आप में आपके ज्योतियों में है ना राजन ए नानसी कि हे राजन ये में तेरी ज्योतियों में ए नानसी संपूर्ण भौतिकताए शीश रहा पिघल जाएं हवन हो जाएं और अमृत बनकर उभरे कृत और हम सब कृतकृत हो हम आप में व्याप्त हो अब और न भटके कोई इच्छा कोई विषय क्योंकि हम जानते हैं आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठ देव है प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की सामग्री है और तन सामग्री है संपूर्ण सचराचर सामग्री है जीवन का हर क्षण सामग्री है और जीव रूप हम सब यजमान है मुझे जलना है मुझमें, मुझे मिलना है मुझसे यदि ये मुलाकात ना हो पाई तो हर बात अधूरी होगी हर राह भ जाएगी मुझे पुनः पुनः आवागमन में जाना होगा और उन्हें पतित योनियों में फिर प्रायश्चित से भटकना होगा फिर जाने कौन सुबह होगी? फिर जाने कब वो एक नई सुबह आएगी कैसे होगी वो सुबह कि फिर मुझे किसी श्रीमान परिवार में नवजात शिशु के रूप में एक फिर जीवन मिलेगा और कैसी होंगी वो परिस्थितियां कि मैं फिर इस अमृत राह वेद की राह को पकड़ पाऊंगा आज मौका है जो अब झुका तो जाने कब संभला तो आज तो हमारे संकल्प अंतिम होने चाहिए ये ऋचा ऋचा न रहे ये हमारी सांस बने हमारी धड़कन बने हमें उस सत्य में हमेशा हमेशा के लिए डुबा दे कि नारायण कभी भी कहीं भी अब हम भटकेंगे नहीं ये तृणा ये पूतना और शक्टासुर ये हमारे जीवन में हमारी किसी भी राह में अब ये उभरने ना पाएंगे हम इन्हें आने न देंगे हम तेरी ज्योतियों में ही नहाते रहेंगे हम इस पाप को कभी भी जीवन में उभरने न देंगे हम तेरे में बस तेरे रहेंगे